चित्र मंत्र प्रयत्न साधक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 सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए कुए के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे लेकिन बात तो बहुत छोटी है साधारणता में जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10 प्रतिशत होता है नब्बे प्रतिशत तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में चार बार लेते आठ बार लेते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 बन जाता है आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा क्योंकि तो जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है लगता है कि बड़ा डॉक्टर और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए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 मंत्र सिगरेट से ज्यादा गहरा हो जाए सिगरेट का नाम ही सुनकर आपको कप कपी आने लगे पीने का रस तो दूर एक वैराग्य का उदय हो जाएगा पावलफ ने हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए है और पावलफ कहता है कि जो लोग भी आत्मो से ग्रस्त हो गए हैं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 तो ये कहना कि मैं कोई भी व्रत न ले सकूंगा बड़ी दीनता मालूम पड़ती तो तुम कहते हो आज से सिगरेट छोड़ देंगे मेरे एक मित्र है उनका दिमाग जरा खराब है लेकिन आपसे बेहतर वो एक मुनि के पास गए जैन है और मुनि ने कहा कि कोई व्रत लो उनका अच्छी बात है ले लिया मुनि ने कहा क्या लिया और उनका आज से बीड़ी दिया करेंगे दिमाग उनका खराब लेकिन व्रत का उनने पालन किया वो तब तक तो पीते नहीं थे। और मैं आपको हूं कि वो ज्यादा फायदे में रहे बजाय उस आदमी के नियम लिया कि मैं नहीं और फिर पीनी शुरू उसका व्रत भी टूट गया उसकी आत्मगलानी बढ़ गई कम से कम वो सफल तो हुए दिमाग उनका खराब हो आपसे बेहतर कम से कम इतना तो है कि व्रत पूरा किया है इससे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 उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि तुमने एक विधायक मंत्र पूरा कर लिया नकारात्मक मत बनना अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे पश्चाताप, पाप पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी तुम्हारे साधु मंदिरों में बैठे हैं सब उदास उनके जीवन में कोई हंसी नहीं है कोई खुशी नहीं है कोई प्रसन्नता उत्फुल्लता नहीं है क्यूँकी उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया जाएगा तुम, तुम बीमारी से मत लड़ना तुम स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना वही कुए अपने मरीजों को कह रहा है वो कह रहा है की मैं स्वस्थ हो रहा हूँ तुम यही भाव दोहरा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 जितने युद्धों में भी नहीं मर रहे दूसरे महायुद्ध में एक साल में जितने आदमी मरे उस दो गुने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट से मर रहे हैं सारी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है कुछ करना जरूरी है और बहुत सी बातें प्रकाश में आई है उसमें एक बात तो ये प्रकाश में आई है कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात बारह बजे और तीन बजे के बीच में होते हैं 50 प्रतिशत एक्सीडेंट रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होती क्योंकि वो समय निद्रा का समय और मन तंद्रा में हो जाता है, हो जाता है है होश होश उस सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है क्योंकि कार की पुनरुक्त होती आवाज वही आवाज बार बार दोहर रही रास्ते पर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 कार की एक ही सी गूंजती आवाज पैदा करती है निद्रा लाती मंत्र बन जाती, फिर एक ही रास्ता और रात में बेरोनक क्योंकि आसपास के वृक्ष दिखाई पड़ते है न पहाड़ दिखाई पड़ते सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है और फिर बीच में पड़ी सीधी लकीर छोटा सा प्रयोग करके कर कर देखना एक मुर्गी को टेबल पर रखना एक सीधी लकीर खींच देना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 वो कहते हैं कि रास्ते सीधे मत बनाओ रास्ते में भेद होना चाहिए ताकि तंद्रा टूटे और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए वो ये भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा बदलाव से तंदरा टूटेगी और सैकड़ों दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी तुम्हारी जिंदगी की भी दुर्घटनाएं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 जितना तुम क्रोध पर ध्यान दे रहे हो उतना ही क्रोध की लकीर से तुम सम्मोहित हो जाओगे काम काम वासना पर ध्यान लगाए रखता है मैंने सुना है मुला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया सौ साल की उम्र का हो गया पत्रकार उसके घर आए उसकी भेंट लेने क्योंकि तो वो अकेला आदमी था जो उस इलाके में सो साल का हो गया था उन्होंने कई प्रश्न पूछे उनमें एक प्रश्न ये भी था कि तुम्हारा स्त्रियों के संबंध में क्या ख्याल है? नसुद्दीन ने कही बात ही मत पूछो मुझसे तीन दिन पहले ही मैंने उनके संबंध में सोचना बंद कर दिया सो साल का आदमी वो भी अभी तीन दिन पहले तक उनके ही संबंध में सोच रहा था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 जैसे किरणें सूरज की इकट्ठी हो जाएं तो आग पैदा हो जाती है ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है आग पैदा हो जाती है महावीर ने उसको भी ध्यान कहा है महावीर ने कहा आर्त और रौद्र दो गलत ध्यान हैं दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है कोई मर गया तब तुम रोते हो चीखते हो चिल्लाते हो बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है गलत ध्यान से बचना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 तुम ये छोड़ना है ये छोड़ना है ये बुरा है, और इतनी बुराईया है कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है तुम छोड़ ना पाओगे जगे जगे बुराई, कौने कौने में बुराई है, सारा जीवन बुराई से भरा और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते है क्योंकि वे तुमसे कहते हैं ये गलत ये गलत ये गलत उनसे सही की तो तुम खबर ही ना पाओगे क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत में छूटेगा तब तक, तक सही तुम्हे मिलेगा भी कैसे की बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती वो ये कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा जाएगा, तब तक प्रकाश जलेगा कैसे और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने उनकी सुन ली, तो कितनी ही तर्क मालूम होती तुम भटक जाओगे जन्म जन्म की बात से तुम भटके हुए हो तुम्हें शैतानों ने नहीं भटकाया है तुम्हारे तथा संतों ने भटकाया क्योंकि बात तर्कयुक्त लगती जब तक गलत न छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा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 जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म होता ठीक 28 दिन में वर्तुल पूरा होता अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती 28 दिन में जैसे स्त्रियों की क्योंकि तो शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है तो मैं ख्याल किया कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता वो ज्यादा चिड़चिड़ी ज्यादा झगड़ेल क्रोधी उदास परेशान बेचैन हो जाती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 प्रक्रिया को प्रगा करोगे तो ठीक ठीक है दूसरा तो सिर्फ बहाना है तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे तब तुम क्रोधित हो गए तो दूसरे से क्षमा मांगोगे की मुझे माफ करना अभी मेरी दशा मौसम ठीक नहीं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 वो ध्यान है वो अपने आप नहीं घटता है वो कभी किसी बुद्ध को घटता है पश्चिम के बहुत बड़े ऐतिहासिक एरनाल टाइनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक केवल छह आदमी इस चक्र के बाहर हुए पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में, छह न हुए हो साठ हुए हो संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं वो एक अनहोनी घटना है न तो प्रेम न क्रोध न लोभ ये सामान्य घटनाएं है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 ध्यान ठहराव का नाम है मन भटकाओ का नाम और भटकाओ भी कुछ नई जगहों पर नहीं वही जगह फिर फिर वही जगह फिर फिर कोल्हू के बैल की तरह तुम घूम रहे हो सचेत होकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये कोई सिद्धांत नहीं है ये तथ्य है ये कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं है तुम्हारे मन का वर्तूलाकार भ्रमण तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना ये तुम्हारे जीवन का तत्व तथ्य जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है उन्होंने इसका आविष्कार किया कोई विचार से सिद्धांत नहीं अनुभव से पाया गया तत्व है तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं शिव कहे इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पास आ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 और प्रत्न साधक दूसरा सूत्र प्रत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा जो निकल गया वो सिद्ध है जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है और महत प्रत्न करना होगा तभी तुम निकल पाओगे उतना ही प्रत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया है लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है यह बड़ी कठिनाई मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है मैं जो भी कहूंगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल देगा उसका अर्थ बदल जाएगा मुल्ला नसुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफेद हो गए उसे बड़ी दया आई मुल्ला अभी मुला मुंह से शराब की बदबू आ रही बस बूढ़ी औरत ने उससे कहा बेटे तुम्हें होश है या नहीं तुम सीधी नरक की यात्रा पे जा रहे हो मुल्ला उछुक के खड़ा हो गया उसने कहा रोको भाई मैं गलत बस में सवार हो गए वो जो चित्त है अगर सराम में डूबा है, तो वो हर चीज को अपने रंग में रंग लेगा वो समझेगी बस नरक जा रही तुम्हारा चित्र 24 घंटे यही कर रहा है इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात है वो यह है कि चित्र को अलग करके सुनने की चेष्टा वही श्रावक वही सम्यक श्रवण च को तुम हटा दो और सीधा सुनो प्रयत्न साधक है चेष्टा करनी पड़ेगी महत चेष्टा करनी पड़ेगी आलस्य में पड़े रहने से तुम बाहर न हो पाओगे इस वर्तुल के कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा चक्र घूमता ही रहेगा और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है तोतों को पकड़ते तो बहेली बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते वही तरकीब तुम्हारा चित्र तुम्हारे लिए कर रहा है और रस्सी बांध देते तोते तो उस पर आकर बैठते हैं वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते रस्सी पे बैठा नहीं जा सकता तोता रस्सी पे आके बैठता है वजन के कारण उल्टा हो जाता है उल्टा लटक के घबरा जाता है घबरा के रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर ना जाऊं अब मुश्किल में पड़ा अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं वो अपने आप पकड़े गए और बहेली आकर उनको पकड़ के ले जाएगा ये तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख हैं गिरने का कोई कारण नहीं कोई भय नहीं लेकिन एक दफा रस्सी में उल्टे लटकते तुमको भी यही भय हो जाता है कि चक्के से अगर उतरे क्या होगा खो जाएंगे भटक जाएंगे हेमिंग वे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है खाली पन की बजाय आई विल चूज सफरिंग then nothingness। ने कुछ मैं न चुनूंगा इससे तो दुख चुन लेना बेहतर है खाली होना तुम पसंद ना करो कि नर्क भी ठीक है कम से कम भरे तो हो तो लटका है डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए लेकिन होना ठीक है कम से कम गिरने से इस चाक को हुए। चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते क्योंकि वो उनको भी पकड़े रहता वो भागते क्या होता मन उनको पकड़े रहता मन उनका पीछा करता नहीं मन तुम्हें नहीं पकड़े है मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो संतों साधुओं के पास पूछने के मन से छुटकारा कैसे हो मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं इतना ही समझ लेना जरूरी है कि तुमने पकड़ा है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं पकड़ना अब सुविधापूर्ण हो गया है क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो उसकी आदत हो गई उसमें कुछ श्रम नहीं लगता छोड़ने में श्रम लगेगा अगर तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा जड़ हो गई है अंगुलिया हाथ बंध गया है बस इतनी ही बात है थोड़े से प्रतिनिधि की जरूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाए खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ जिसे बांधा है वो खुल सकता है इतना तो पकता है नहीं तो बांधते कैसे मुट्ठी बंधती है क्योंकि खुल सकती है कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है फिर कभी खुल सकती है लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध के रखी तो खुलना मुश्किल हो जाता है बस इतनी ही अड़चन है प्रत्न की इसलिए जरूरत है प्रत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो क्या पागलपन कर रहे हो क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा साधक है तुम जब तक साधक न होगे तब तक तुम प्रत्न ना करो प्रत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो लेकिन वो हमेशा आधा आधा है और आधे मन से किए गए प्रतन का कोई अर्थ नहीं वो ऐसा है जिसे एक हाथ से चाक को पकड़े हैं और दूसरे से छोड़ा फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा उससे कुछ हलना होगा नहीं आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं एक व्यापारी अपनी पत्नी को सांझ कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है लाखों रुपए का सौदा होना तो मैं जाता हूं ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है, गया रात आधी रात पिए खाए पिए लौटा पत्नी ने कहा कुछ हुआ उसने कहा फिफ्टी फिफ्टी आधा आधा पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का? उसने पूछा जब वो सोने ही जा रहा था पति की फिफ्टी फिफ्टी का मतलब तो उसने कहा मैं तो पहुंचा वो ग्राहक नहीं आया तुम जब भी आते आते हो बस ऐसा ही कुछ होगा नहीं वो फिफ्टी फिफ्टी है नहीं और सब जगह तुम आते आते हो पूरे तुम कहीं भी नहीं हो जहा तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती तब तब तब तब तुम तब तुम तुम उबलते हो, हो, डिग्री पर भूत होते तब पानी भाव है, नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा पानी बहता है तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती उर्धोगामी हो जाती प्रतक है तुम्हें आलस छोड़ना पड़े मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल छह बजे आने में कठिनाई होती तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो अगर तुम्हें छह बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा अगर छह बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे इस छोटी सी आदत कि तुम छह बजे नहीं उठते रहे हो बस दो चार दिन आलस्य पकड़ेगा पर आलस को तुम जीतने देते हो और आलस की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना कोई आता है वो कहता है कि चार ध्यान है तो थकान हो जाती अगर दो छोड़ दें तुम चार ही छोड़ सकते हो क्योंकि चार में थकान होती दो में आधी होगी लेकिन होगी तो और मैं जानता हूं अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दू कि दो छोड़ दो कल तुम आओगे कि एक ही करें तो क्योंकि वही मन दो में भी तुम थकोगे तो ही अगर तुम उस सूत्र को मानकर चलते हो तो तुम नहीं कल आलस में डूबना ही पसंद करोगे क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा ध्यान रहे, जीवन श्रम है मृत्यु विश्राम है तो अगर मरना हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्धम करना होगा अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए तुम रत्ती-रत्ती दांव पर लगा दो अपने को कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे यहां पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कहीं पैर में चोट ना लग जाए कि कहीं किसी का धक्का ना लग जाए कि ऐसा करें कि थक भी न जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो तुमसे कहा किसने लेकिन तुम भी नहीं हो तुम ऐसे धुनुल में जीते हो जाए सब नेरा नेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहाँ आ कैसे गए कैसे चले आए तुम कोई आ रहा था तुम साथ आ गए कि सोचा चलो देखें? चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो और ऐसा आनंद जन्मों से चल रहा है लेकिन धक्कों से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता मंजिल कोई संयोग नहीं कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओ मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम मंजिल एक संकल्प है संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है शक्ति इकट्ठी हो जाती है। तो ऊर्जा तुम में महान है तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे वो तुम गलती में हो मनुष्य के शरीर में शक्ति के ऊर्जा के तीन तल हैं। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डाल रखते हो वो तुम्हारी पूरी संपदा नहीं जेब खर्च के लिए है कि बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाना कुछ रुपए। मुल्ला नसुद्दीन एक दफा गांव से गुजर रहा था बाहर था। चार ने पकड़कर उस पर हमला कर दिया उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया वो चार उस पर कब्जा कर पाए बामुश्किल और जब उसके खीसे में हाथ डाला तो केवल सात पैसे थे तो उनका हद कर दी नसरत सात पैसे के लिए ने कहा कि मैं नहीं समझा कि तुम सात पैसे के लिए लड़ रहे हो बाएं पैर के जूते में पांच सौ रुपए छपा रख लेकिन तब उनने भी हिम्मत नहीं थी उसका बाया जूता खोलने क्योंकि जो सात पैसे के लिए उसका भयंकर श्रम किया उन्होंने कहा फिर कभी वो जो तुम तुम्हारी रोजमर्रा की ऊर्जा है वो सात पैसे से ज्यादा नहीं है वो रोज काम के लिए है उठना बैठना भोजन करना पचाना सोना कामधाम ऊपर का अंग है खींचे में पड़े हुए पैसे जब तुम ध्यान शुरू करते हो वो चुक जाती जल्दी चुक जाती क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं वो एक नया क्रम शुरू हो गया अगर तुम उसकी ही बात मान के रुक गए तो तुम कभी ध्यान ना कर पाओगे उसकी तुम सुनो मत अगर तुम किए नहीं गए जल्दी ही तुम पाओगे कि दूसरे तन की ऊर्जा संलग्न हो गई कई दफे तुम्हें अनुभव भी होता है तुम बैठे हो रात सोने जा रहे थे ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे कि तत् घर में आग लग गई फिर तुम सो पाते हो फिर तुम कहते हो मुझे नींद आ रही ना नींद पुरोहित हो जाती कहा से ये ऊर्जा आई अभी तुम झपकी खा रहे थे अब तुमसे कोई कहता है गीता पढ़ो तो तुम कहते भाई मुश्किल लेकिन घर में आग लग गई तो गीता छोड़ सकते थे लेकिन घर में आग लग गई अब तुम दौड़ रहे हो भाग रहे हो बुझा रहे हो और आग भी बुझ जाएगी तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं अब तुम जागे ही रहोगे कितनी कोशिश करो सोने की नींद आएगी क्या हुआ दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं है संरक्षित तल टूट गया उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा तुम थके ना जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं ये भी दूसरा तल है एक तीसरा तल है यह दूसरा तुम्हारा खजाना है ये भी चुक सकता है इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है ये भी एक दिन चुकेगा महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के तो एक दिन ये भी चुकेगा और तब तीसरा तल टूटता है वो तल तुम्हारा नहीं वो परमात्मा का है वो कभी भी नहीं चुकता लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पे ही नहीं पहुंचोगे तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल नहीं परमात्मा परम ऊर्जा है तुम्हारे भीतर ही छुपा है पहला तल तुम्हारे मन का दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का तीसरा तल परमात्मा का मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी जो शाश्वत जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं फिर तुम विराट के साथ एक हो गए इसलिए शिव कहते हैं प्रत्न साधका प्रत्न सतत गहरा और गहरा प्रत्न साधक है उस समय तक प्रन करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए तुम उस परम ऊर्जा को ना उपलब्ध हो जाओ फिर तुम सिद्ध हो फिर विश्राम किया जा सकता है उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है तीसरा सूत्र है गुरु उपाय है ये जो जीवन की खोज है तुम अकेले न कर पाओगे क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता उसके बाहर कुछ है इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है तुम जो हो अपनी खोल में बंद तुम समझते हो यही जीवन है यह खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो तुम अपने घर में कैद हो तुम्हें पता भी नहीं कि घर के बाहर खुला आकार ये तो कोई जो को देख कर आया हो और तुम्हें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ कब तक भीतर बैठे रहोगे पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज भी है ये तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है आत्मा जैसी कोई चीज है और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है कैसे सिद्ध करेगा घर के भीतर बैठे आकाश ये कैसे सिद्ध किया जा सकता तुम्हें चलना पड़ेगा साथ वो जो कह रहा है कि आकाश है उसके पीछे तुम्हें दो चार कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है सिद्ध नहीं किया जा सकता सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं और अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर तुम उसको हरा सकते हो क्योंकि तुम कहोगे कहां की बातें कर रहे हो छप्पर यहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता दीवाने क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाके मुझे दिखा दो तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं कि भीतर लाई जा सके क्या आकाश का काट के एक टुकड़ा हम भीतर ले आए तुम्हें दिखा दें नमूना ताकि फिर तुम बाहर जा सको नहीं परमात्मा का कोई खंड ला तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता तुम्हें जाना होगा इसलिए गुरु उपाय गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिससे अनुभव हुआ हो जिसमें जाना हो जो काराग्रह से छूट गया हो वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम काराग्रह में हो और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे इस काराग्रह में भी द्वार है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है इस कारागृह में भी ऐसे द्वार है जहाँ के संतरी सोए हुए इस काराग्रह में ऐसे भी द्वार हैं जहां के संतरी बड़े सजग हैं। अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे अभी कम से कम कारागृह में तुम मुक्त हो अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की जहां संतरी सजग जहां मुख्य द्वार है तो तुम काल में डाल दिए जाओगे तो काराग्रह और छोटा हो जाएगा और ध्यान रहे नकार से निकलने की कोशिश में तुम कालकोटरी में गिर जाओगे अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिया जाओगे वो मुख्य द्वार है लेकिन वहां से कोई कभी निकल नहीं सकता कोई कभी निकला नहीं क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ी लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त ऐसे द्वार भी हैं जहां कोई पहरा नहीं क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता कहती कैदी भी ध्यान देता है मुख्य द्वार की तरफ मैंने सुना है एक कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ क्रांति के दिनों में कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी कैदी बगावत ना करें तो ठीक है कोई दो हजार कैदी थे और कोई बीस संतरी थे कभी भी छूट सकते थे विसंतरी की औकात क्या बगावत नहीं की थी क्योंकि कैदी कभी इकट्ठे नहीं होते कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता एक दूसरे के शत्रु होते इसलिए 20 संतरी काफी थे फिर बगावत कर दी कैदी इकट्ठे हो गए उन्होंने बगावत कर दी तो जो प्रधान जेलर था वो घबराया उसने कहा क्या करें उसने पहला काम ये किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार की फिक्र छोड़ दो तुम जा छोटी खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े हो जाओ सम ने कहा भी कि यह निर्णय बड़ा गलत है उस जेलने का तुम फिक्र मत करो मुख्य द्वार बिल्कुल छोड़ दो मुख्य द्वार खाली छोड़ दिया गया वहां एक भी संतरी न था लेकिन कोई कैदी भाग न सका क्योंकि छोटे द्वारों पर पहरा लगा दिया गया जिन पर कभी पहरा न था उन पर पहरा लगवा दिया और जहां सदा पहरा था वहां से पहरा बिल्कुल हटा दिया अगर चाहते तो सभी कैदी बाहर निकल जाते पीछे उस जेलर से उसके संतरियों ने पूछा कि हम समझे नहीं तरकीब काम कर गई तो उसने कहा कि बगावत का मतलब है कि कोई बाहर का आदमी भीतर पहुंच गया है इन कैदियों में कोई खुला आदमी बाहर से भीतर पहुंच गया है कोई आदमी जो जानता है और जो भी जानता है वो छोटे द्वारों से निकलने की चेष्टा करवाएगा जो नहीं जानता वो हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा तो कल तक हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे क्योंकि अज्ञा अनु भीतर लगता है कोई गुरु पहुंच गए जीवन में बुराई से लड़के निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ तभी तो साधुता उपलब्ध होगी पहले गलत को छोड़ो तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी पहले संसार को बाहर निकालो तभी तो परमात्मा का सिंहसन खाली होगा ये मुख्य द्वार है गुरु तुम्हें इससे निकलने को न कहेगा क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता वहाँ पहरा बहकर और जो आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है वो और छोटी काल कोठियों में डाल दिया जाता है मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे काराग्रह में बंद आंखें नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ग्रस्त तो परेशान है ही तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान तुम्हारा पास कम से कम छोटा आंगन भी है जिसमें तुम थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करते हो उनका आंगन भी छिन गया है वो जेल के भीतर है लेकिन जेल के भीतर जो सफनता साधारण कैदी को मिलती वो भी उनको नहीं वो 24 घंटे काल में बंद मेरे पास साधु आते, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि 60 साल का हो गया 40 साल से मुनि लेकिन निरंतर मन में ये शक बना रहता है कि मैंने कहीं भूल तो नहीं की कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा और मैं न कष्ट पा रहा हूं ये संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है ये आदमी ना समझ नहीं है ये आदमी समझदार है ये संदेह उठना स्वाभाविक क्योंकि इसको दिखाई पड़ रहा पाया तो मैंने कुछ भी नहीं ये चालीस साल क्रोध काम लोग इससे ही लड़ने में बीत गए मिला तो कुछ भी नहीं और क्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं सिर्फ छिप गया है तो दूसरों से तुम छिपा सकते हो खुद से कैसे छिपाओगे खुद तो तुम्हें पता है दबा के बैठे हो सज्जन मालूम पड़ते हो अपराध नहीं करते हो लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है और कभी भी कर सकता हो किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा एक कारागृह और छोटा हो गया है थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी घूमने की वो भी छिन गई है कालकोट सी है। प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश में करेगा वो और भी बंद जाएगा लेकिन गुप्त द्वार है और गुप्त द्वार गुरु बता सकता है चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं जो बाहर जा चुका है वही तुम्हे बाहर ले जा सकता है शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा तुम ही करोगे शास्त्रों को समझेगा कौन तुम ही समझोगे तुम अपने हिसाब से समझोगे तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई जरूरत नहीं समझदार नहीं हो ये पक्का है। और शास्त्र से जब ना समझ अर्थ निकालता है तो और झिझटों में पड़ जाता है नहीं तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए गुरु का अर्थ जीवित शास्त्र जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके शिव कहते हैं गुरु उपाय है उसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की समझाने की तो उलझ जाने का ज्यादा डर है क्योंकि तो मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र अक्सर होता है कि हम ही सुलझा ले अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई तो दिल होता है खोल के और ठीक कर ले सभी का दिल होता है और जितना न समझ आदमी हो उतना तो जल्दी दिल होता छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल के बैठ ही जाएगा तुम तो उसे लगते नहीं किसमें अड़चन क्या है चलती चलती थी अभी जरा खोल के घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं है लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने सुना है एक दिन मुला नीन घड़ी साछ की दुकान पे गया उसने अपनी घड़ी जो कि खंड खंड थी टुकड़े टुकड़े थी उसकी टेबल पर रखी उस आदमी ने चौंक के पहले तो घड़ी को देखा घड़ी साज ने फिर नसरुद्दीन को देखा नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे हाथ से गिर कैसे गई उस घड़ी साज ने कहा कि हैरान मैं हूं कि तुमने इसे उठाया क्यों अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता और ये गिरने से नहीं बिगड़ी नसरुद्दीन ने कहा थोड़ी मैंने सुधारने की जरूर कोशिश कैसे ले जाओ अब इसे सुधारा नहीं जा सकता घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र कोई बहुत जटिल नहीं मन बहुत जटिल यंत्र तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं है तुम्हारे मस्तिष्क में कोई सात करोड़ कोष्ट और प्रत्येक कोष्ट एक एक कोष्ट एक करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत तो पर जितने पुस्तकालय एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कर एक एक सेल एक एक करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है सात करोड़ सेल तुम्हारे छोटे से खोपड़ी में इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वो सब संग्रहित किया जा सकता है इतनी छोटी सी खोपड़ी में मुश्किल से कोई डेढ़ किलो वजन है और सात करोड़ तंतु हैं जो आंख से नहीं देखे जा सकते है तंतु बहुत बारीक है इसलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हुआ है लेकिन तब भी खतरा है क्योंकि काटने तुम कुछ जाओ हजार दूसरे तंतु कट जाते इतने सब में। यंत्र तो डालोगे औजार तो भीतर ले जाओगे भीतर बाहर ले जाने में ही औजार लाखों तंतु कट जाते औजार ले जाने की भी जरूरत नहीं तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो आधा घंटा रोज तुम्हारी तो खोपड़ी खराब हो जाएगी तुम सुन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी न पाओगे क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है जैसे बाढ़ आ जाए आदमी का मस्तिष्क विकसित लिए हुआ कि वो खड़ा हो गया और सिर की तरफ खून की धारा कम हो गई जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ क्योंकि वो उनका खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में तो उनके पास मोटे स्नायु है पतले स्नायु नहीं आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वो खड़ा हो गया खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती और फेफड़े को पंप करना पड़ता है खून तब सिर तक पहुंचता है बहुत कम खून पहुंच पाता है इसलिए सूक्ष्मतंतु विकसित हो गए अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे छोटे पौधों का क्या तो इतने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की जरा सी गति ज्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाते इस सात करोड़ के सूक्ष्म जाल में तुम अगर खोल के बैठ गए खुद ही तो इसकी आशा करना असंभव है उससे कुछ लाभ होगा हान निश्चित है और बहुत लोग खोल के अपने मस्तिष्क को बैठ जाते अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं आसन लगाने लगते हैं कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं कुछ सुन लेते हैं हवा से बातें पकड़ लेते हैं कुछ करने लगते हैं उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता एक बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाया गया वो तीन साल से सो नहीं सका सब तरह के इलाज किए गए लेकिन नींद नहीं आती सब ट्रैक्लाइजरों को उसने हरा दिया नींद आती ही नहीं कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे हैं। और तीन साल तक जो उसकी हालत तुम समझ सकते हो वो तो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है और कुल न उससे पूछा कि क्योंकि तो वो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी जांच पड़ताल की शरीर की खून का दबाव हृदय की स्थिति सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया वो उसकी बीमारी नहीं वो सज्जन एक एक ध्यान कर रहे हैं, प्राचीन परंपरा है बौद्धों की विपस्सना, वो विपस्सना ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा या अगर वो कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वो समूह को ध्यान में रखेगा लेकिन शास्त्र तो आपका ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा कोई भी पढ़ेगा शास्त्र हजारों साल तक जीते तो बहुत पुरानी विपस्ना की पद्धति है वो उन्होंने पढ़ ली और उसमें प्रयोग शुरू कर दिया फिर उसमें उन्हें रस आया क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती बुद्ध ने खुद उपयोग किया लेकिन तुम्हें पता नहीं जब रस आ जाए तो कहां रुकना क्योंकि रस भी ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है तो रस उन्हें इतना आया कि वो 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे जब तुम कोई चीज भीतर 24 घंटे साथ साधोगे नींद खो जाएगी क्योंकि भीतर अगर इतना प्रश्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं फिर उन्होंने वर्षो तक ये प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती वो तंतु टूट गए तो अग्नि का कोई उपाय नहीं क्योंकि तो डॉक्टर भी शांत दे सकता है अगर तंतु मौजूद हो तो को तुमको जाके उन तंतुओं को सफल कर देगा और आप सो जाएंगे लेकिन तो अगर तंतु ही टूट गए डॉक्टर भी क्या करेगा तो मैंने उनको कहा कि तुम साल भर प्लीज सब तरह का कर ध्यान छोड़ दो तुमसे जितना आलस्य बन सके आलस्य करो ध्यान की बात ही मत करना शास्त्र मत पढ़ना सोना जितना सो सको लेटना विश्राम करना खूब खाओ खूब पियो साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ उन्होंने कहा आपसे ऐसी आशा न थी आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं भ्रष्ट कर रहे हैं आप तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो साल भर ये करो फिर मेरे पास आना ठीक तीन थी, महीने बाद वो ठीक हो गए अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी और पद्धति को भी सोच के देना जरूरी है कि कितना तुम कर सकोगे और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है कि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी अहंकार को चोट लगती इसलिए शास्त्रों में लोग रखा रहता है कुछ नहीं कर सकता तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते तुम्हारे अहंकार को वहाँ छूटना पड़ेगा वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा शास्त्र के सामने भी तुम झुकते हो तो तुम्हारी मौज है मालिक तुम ही रहते हो जब दिला बदल दो और कह दो चलो हटो तो शास्त्र कुछ न कर पाएगा लेकिन गुरु जीवित है वहां झुकना पड़ेगा और जीवित व्यक्ति को तो बड़ी चोट लगती इसलिए लोग पहले किताब देखते जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते और अक्सर ऐसा हो जाता है किताबें उन्हें इतना बिगाड़ देती हैं कि उनकी आंखें ऐसी विकृत हो जाती है शब्दों से कि फिर वो गुरु को पहचान नहीं पाते तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो तुम किताब की पहचान लेके जाते हो तुमने किताब में पढ़ लिया कि गुरु कैसा होना चाहिए कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती है अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी तो वो कबीर के संबंध में बताती है कि कबीर ऐसे गुरु दोबारा कबीर थोड़ी होंगे जो लक्षण है वो कबीर के हैं गुरु के नहीं अगर तुम कबीर हो और कबीर की किताब से भर गए हो तो तुम वो कबीर के गुरु किसी गुरु में खोजोगे वो गुरु तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि कबीर दोबारा पैदा नहीं होंगे दिगंबर जैन वो जब तक गुरु न मानेगा किसी को जब तक वो नग्न न खड़ा हो वो महावीर की मौज थी कि वो नग्न खड़े हुए वो मेरी मौज नहीं थी अब वो महावीर को खोज रहा है जो अब नहीं है और बड़े मजे की बात है जब महावीर थे तब हो सकता है ये आदमी दिक्कत में था क्योंकि वो नंगे खड़े थे जब जो उस समय जो किताबें प्रचलित थी उनमें ये लक्षण नहीं था खुद महावीर के पहले के जो तीर्थंकर है वो भी वस्त्रधारी थे जैन तीर्थंकर भी वस्त्रधारी थे तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था क्योंकि नंगा खड़ा नहीं बात भी होती है तब जो शास्त्र था वो कहता था कि गुरु नग्न तो हो गई नहीं क्योंकि ये तो अशोभन है तो महावीर को इनकार किया जब महावीर मर गए और शास्त्र बन गए तब वो महावीर को ढो रहा है अब अगर पार्शनाथ मिल जाए कपड़े पहने हुए ये आदमी कैसे चल सकता है गुरु की तरह ध्यान रहे जो भी शास्त्र है वो किसी एक गुरु के संबंध में कह रहे हैं और वो गुरु दोबारा नहीं होता गुरु तो अद्वती है बेजोड़ है इसलिए तुम्हारी आंखें अगर शास्त्रों से भरी हो तो तुम जीवित गुरु को कभी ना पहचान पाओगे क्योंकि शास्त्र उसकी खबर दे रहे हैं जो हो चुका हो रहा कभी ना होगा जो लोग महावीर को मानते हैं वो बुद्ध के पास जाएंगे इंकार कर देंगे वो कहेंगे होंगे महात्मा होंगे लेकिन भगवान नहीं क्योंकि वस्त्र पहने हुए एक जैन सज्जन से उन्होंने एक किताब लिखी भले आदमी है लेकिन भले होने से कुछ समझ तो होती नहीं बुरे ना समझ होते भले भी ना समझ होते यहाँ ना समझी इतनी गहरी है कि भलेपन से कुछ फर्क नहीं पड़ता भले आदमी है इसलिए एक तरह का सद्भाव रखते हैं सभी धर्मों के प्रति तो उन्होंने एक किताब लिखी भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध लेखक पुणे में लोग उन्हें जानते हैं वो ही मुझे पहली दफे पुणे लेके आए थे गांधी के पुराने भक्त थे तो गांधी ने उनको भाव चढ़ा दिया कि सभी एक तो किताब लिख दी लेकिन भीतर तो जैन बुद्धि है मैं उनके घर मेहमान था तो मैंने पूछा और तो मेरी समझ में आया लेकिन इतना फर्क का है रखा है? भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध तो बोले ऐसा है कि भगवान तो महावीर ही है ज्यादा से ज्यादा इतने हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा है लेकिन भगवान नहीं क्यों सवस्त्र भगवान तो निर्वस्त्र हो बस तब दिक्कत खड़ी हो जाती है और ऐसा नहीं कि को जैन के साथ दिक्कत सभी के साथ वही दिक्कत खड़ी होगी इसलिए जैन कभी राम को भगवान नहीं मान सकता सीता के साथ खड़े ये बात अड़चन की कि जैन ये सोच ही नहीं सकता कि भगवान हो के और भैरवी क्यों साथ भगवान तो सब छोड़ देगा जो मुक्ति हो गया कभी स्त्री क्यों सांस इसलिए सीता जैसी बहुमूल्य स्त्री भी जैन को खो जाती है उसकी बुद्धि में नहीं पकड़ती कृष्ण को तो वो नरक में डाल देते क्योंकि एक नहीं सोलह हजार स्त्री तो इनसे ज्यादा योग्य और कोई है नहीं नरक के जैनु ने कृष्ण को नरक में डाल दिया डर के कारण क्योंकि जाति के सब वन तो भयभीत भी हिंदुओं सुबह भी खाते हैं कि कोई झगड़ा खड़ा ना हो जाए और शायद इसीलिए अहिंसा में मानते हैं अक्सर भीरु लोग अहिंसा में मानते क्योंकि हिंसा में मानने के लिए थोड़ी तो लड़ाई झगड़ी की हिम्मत चाहिए न मारेंगे न मारे जाएंगे इसलिए सिद्धांत ठीक है कि किसी को मत मारो जीने दो और जियो मगर जीने की इच्छा है वो कोई दूसरे से प्रयोजन नहीं तो डर के मारे एक दूसरी तरकीब भी लगाई है वो ये कि कृष्ण को नरक में डाल दिया और फिर भय के कारण क्योंकि नरक में तो डालना जरूरी सिद्धांत में कहीं आते नहीं मगर भय के कारण कि हिंदुओं के बीच जीना तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि अगले कल्प में वो पहले तीर्थंकर होंगे समझता हो गया ये बनिए की जो वृत्ति है गणित अब नाराज भी नहीं हो सकते कि भाई कोई हर्ष अपना सिद्धांत भी समझ गया झगड़े से भी बच गए गुरु को अगर तुमने शास्त्र से खोजा तो तुम कभी ना खोज पाओगे क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते तब तक जिसके लिए लिखे गए वो तिरोहित हो जाता है और हर गुरु पृथक भिन्न अपने ही ढंग का है उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते दोबारा महावीर नहीं खोजे जा सकते न कृष्ण खोजे जा सकते न बुद्ध खोजे और तुम उन्हीं को खोज रहे हो इसलिए भटक रहे हो और जब बैठे तब तुम तुम किसी और को खोज रहे थे तुम चूकते ही चले जाते हो गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग लगा देना गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना उसके सत्संग में बैठना और अपने सिद्धांत लेके मत जाना अपने नापने जोखने के इंजाम लेके मत जाना सीधे हृदय को हृदय से मिलने देना बुद्धि को बीच में मत आने देना अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन न होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे गुरु की पहचान आती है हृदय से बुद्धि से नहीं और जब भी तुम बुद्धि को हटा के हृदय से देखोगे तत्म कोई चीज घट जाती है अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो मेल हो जाएगा एक क्षण की भी देरी न लगेगी तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए वो तुमने पिघल गए उस दिन से तुम उसके अभिन्न अंग हो गए उस दिन से तुम उसकी छाया हो गए उसके पीछे चल सकते हो हृदय से खोजा जाता है गुरु और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं शरीर हवी और ध्यान रखना जिसे तुम शरीर कहते हो जैसे तुमने समझ रखा है कि मैं सब कुछ ये शरीर में ही हूँ ये शरीर हवी से ज्यादा नहीं जैसे में आहुति डालनी पड़ती ऐसे ही ध्यान में तुम्हें धीरे धीरे इस शरीर को खो देना होगा बाकी आहुतियां व्यर्थ कोई घी डालने से गेहूं डालने से कुछ हवी नहीं होती अपने को ही डालना पड़ेगा तभी तुम्हारी जीवन अग्नि चलेगी इस पूरे शरीर को दांव पे लगा देना इसे बचाने की कोशिश की तुमने अगर तो यज्ञ जलेगा ही नहीं अग्नि पैदा ही नहीं होगी तुम अपने पूरे शरीर को दांव पे लगा देना शरीर हवी है ज्ञान ही अन्न है और तुम अभी तो भोजन से जीते हो भोजन शरीर में जाता है शरीर के लिए जरूरी है बुद्ध, ज्ञान ध्यान अवेयरनेस वो भोजन है आत्मा का अभी तक तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया आत्मा तुम्हारी भूखी मर रही आत्मा तुम्हारी अनथन पड़ी जन्मों से शरीर परिपुष्ट हो रहा है आत्मा भूखी मर रही है ज्ञान अन्न है आत्मा का तो जितने तुम जागृत हो सको ज्ञानपूर्ण हो सको ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं ज्ञान का अर्थ है होश जितने तुम जागृत हो सको तुरिया अवस्था तुरी जितना तुमने सघन हो सके तुम जितने होश और विवेकपूर्ण हो सको उतनी ही तुम्हारी आत्मा ने जीवनधारा दौड़ेगी तुम्हारी आत्मा करीब करीब सूख गई उसको तुमने भोजन ही नहीं दिया तुम भूल ही गए हो तो उसको भोजन की कोई जरूरत है शरीर तुम्हारा भोजन कर रहा है आत्मा उपवासी इसलिए अनेक धर्मों ने उपवास का उपयोग किया शरीर को उपवास करवाओ थोड़े दिन और आत्मा को भोजन दो विपरीत करो प्रक्रिया को लेकिन जरूरी नहीं कि तुम शरीर को भूख मारो शरीर को उसकी जरूरत दो लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी चेष्टा शरीर को ही भरने में पूरी न हो जाए तुम्हारे जीवन की चेष्टा का बड़ा अंश ज्ञान को जन्मने में लगे जन्माने में लगे क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का भोजन है ज्ञान ही अन्न है विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते और अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर न गया और तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन न मिला तो फिर तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं पैदा होती तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकता है तब तुम कल्पना में जीते हो तब तुम त्रश्मा में जीते हो तब बस तुम सोचते ही रहते हो मैं मुल्ला नसुद्दीन से पूछा कि इस वर्ष कहा जाने के इरादे क्योंकि अक्सर वो यात्रा पे जाते तो उन्होंने कहा कि मैं तीन वर्ष में एक ही बार यात्रा पर जाता मैंने पूछा तो बाकी दो वर्ष क्या करते तो उन्होंने कहा एक वर्ष तो पिछली यात्रा जो की उसको सोचने में उसका रस लेने में बिताते और एक वर्ष अगली यात्रा की योजना बनाने में बिताते फिर भी मुल्ला नसुद्दीन कम से कम तीन साल में एक बार यात्रा पर जाते तुम एक बार भी नहीं गए तुम्हारा आधा जीवन अतीत के सोचने में जाता है और आधा भविष्य के सोचने में यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं होती या तो तुम स्मृति में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है मरा हुआ और या तुम कल्पना में भटकते रहते हो जो की स्वप्न है भविष्य का जो अभी जन्मा नहीं तुम दोनों में कटे हो और मध्य में है वर्तमान वहां है जीवन उससे तुम वंचित रह जाते हो ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यही इस क्षण के प्रति ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा अतीत खो जाएगा खो ही गया है तुम व्यर्थ उस राख को ढो रहे हो भविष्य अभी आया नहीं तुम उसे ला भी नहीं सकते जब आएगा तब आएगा वर्तमान अभी मौजूद है जो मौजूद है वही सत्य है स्वप्न का अर्थ है जो मौजूद नहीं है उसमें भटकना ये सूत्र ध्यान रखना विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता आत्मा जागृत नहीं होती तो तुम सपनों में खोते हो अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हैं वर्तमान ना कुछ और वर्तमान ही सब कुछ है जैस जैसे तुम जागोगे वैसे-वैसे अतीत कम भविष्य कम वर्तमान ज्यादा होगा जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस उस दिन दिन सिर्फ वर्तमान रह जाता है। उस दिन न कोई भविष्य न कोई अतीत है। और जब अतीत नहीं भविष्य नहीं तो चित्त के सारे रोग सारी पुनरुक्तियां सारे वर्तुल नष्ट हो जाते तब तुम यहां हो शुद्ध निर्मल निर्दोष ताजे जैसे सुबह की ओस तब तुम यहां हो जैसे कमल का फूल इस क्षण में अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो इसलिए तुम शरीर हो मन हो लेकिन आत्मा नहीं ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींच के अतीत से यहाँ ले आए भविष्य से खींच के यहाँ ले आए तुम न तो आगे जाओ न पीछे जाओ तुम वे यहीं खड़े हो जाओ यही अभी इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत होके खड़े हो जाना ध्यान उससे ही विद्या का जन्म है उससे ही तुम्हें जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम समाधि और आनंद उपलब्ध होगा उससे जिसने खोया सब खोया उसे जो पा लेता है वो सब पा लेता है आज इतना ही